भगवान प्रजापति ब्रह्मजी की पुनित श्राद्विधि को हम प्रणाम करते हैं महान योगेश्वर को हम सदा प्रणाम करते हैं हे तात ये पितरगण देवताओं के भी देवता हैं ये नाशहीन पितरगण इन सात स्थानों में नित्य निवास करते हैं ये सब परम महात्मा प्रजापति के बुत्र हैं इनका सबसे प्रथम गण योग्यो का है ये नित्य सोमवर्� दूसरा गण देवताओं का तीसरा गण देवताओं के शत्रुओं का और अन्य गण वणियों के हैं इन सब लोकों में स्थित रहकर देव गण, इन सब की पूजा करते हैं चारों आश्रम में रहने वाले कर्म से इनकी पूजा करते हैं चारों वर्णों के लोग भी इनकी पूजा करते हैं क्रम से करते हैं जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन पितरों की पूजा करते हैं इनकी पितरगण स्वयं पूजा करते हैं पुष्टि और पूजा करने वाले मनुष्य को ये पितरगण सभी प्रकार से पुष्टि स्वर्ग और परजाएँ प्रदान करते हैं पुत्र की इच्छा करने वालों को देव पूजा से पितरों देवों से पहले पितरों का संतोष करना सभी देवता और पितरों के लिए चांदी का बर्तन बतलाया है यदि चांदी का बर्तन ना हो तो हो सके तो चांदी से मड़ा हुआ होना चाहिए श्राद्ध क्रम में ऐसे बर्तनों को अधिक महान बतलाया है जिनके परिवार के मनुष्य नाम और गोत्र को उच्चारण करके विधि पूर्वक अपस्वय होकर पृथ्वी पर कुशा बिछाकर तीन पिंड दान करते हैं, उनके वे तीनों पिंड सभी स्थानों में वर्तमान रहने वाले पितरों को त्रट करते हैं। मनुष्य जो भोजन करता है, उसी भोजन से पितरों का स्ताद करना चाहिए। जिस प्रकार सैंकड़ उसी प्रकार श्राद्ध क्रम में दिए गए पदार्थ को मंत्र वहाँ पर पहुँचा देता है जिस स्थान पर जीव स्थित रहता है पितरों के नाम गोत्र और मंत्र श्राद्ध में दिए गए हैं अन्न को उसके पास ले जाते हैं श्राद्ध के अन्न से उनकी त्रप्ति होती है प्रजापति ब्रह्मजी ने श्राद्ध की विधि इसी प्रकार स्थित की है अक्ष फल के प्रांत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए पितरों की यह आदि सृष्टि हुई है यह पितर गण ही देव स्वरूप हैं और देव गण ही पितर स्वरूप हैं यह ऋषि गण इन पितरों के यजमान हैं संपूर्ण लोक उनकी पुत्री नाती और पुत्र के रूप में है श्राद्ध कर्म में पवित्रता दान तीर्थ फल अक्षय फल प्राप्त करना द्विगण तथा इत्यादि सभी आवश्यक विधि का वर्णन मैंने आपसे किया है। ब्रह्मपति बोले प्राचीन काल में ऋषियों के पूछने पर ऋषि अंगिराजी ने पितरों के विषय में बातचीत की थी पूर्व समय में हजारों वर्षों में पूरा होने वाला एक महायज्ञ सम्पन्न हुआ था जिसमें प्रजापति ब्रह्मचर्� और प्रजापति ब्रह्माजी ने 500 वर्षों तक देवताओं पर प्रभुत्तत्व स्थापित किया। ब्रह्मावेत्ता गण इसी विषय में एक श्लोक का अर्थ इस प्रकार लिखते हैं: उस महान्येज्य में परमात्मा भगवान ब्रह्मा ही दिखित होने पर उन्हीं से सभी लोगों के हित के लिए अक्षलाव के पार्थी पितरों का श्रेष्ठ जन्म वहीं पर सूत जी ने कहा, बृहस्पति ने अपने विद्वान पुत्र के पूछने पर इस प्रकार पित्रों के वंश का हाल सुनाया था। वही हाल मैंने आप लोगों को सुनाया है। इसके बाद अब मैं आपको वरुण के वंश का वर्णन सुनाऊंगा। वायु वायुपुराण का तिरासिवा अध्याय संपूर्ण, वायुपुराण का चोरासिवा अध्याय प्रारंभ, श्राद्विधि ऋषिगण बोले सूत के इस प्रकार कहने पर महर्षि ऋषिगणों ने उनसे इस प्रकार कहा कि तेजस्वी राजाओं के वंशों का वर्णन उनकी स्थिति और उनके प्रभाव को आप हमें सुनाइए लोमहरषण सूत जी समस्त श्रोताओं के तथा उत्तर देने वाले परम प्रवीण कुशल वक्ता सूत जी इस प्रकार बोले सूत बोले हे ऋषिगण जिस प्रकार जो कुछ ऋषि ने मुझे सुनाया है उसी को मैं भी सुना रहा हूँ आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए वरुण देव की पत्नी सामुद्रिय सोना देवी के नाम से प्रसिद्ध थी उनके कली और वेद नाम के दो पुत्र हुए एक सुर सुंदरी नाम की कन्या भी पैदा हुई कली के दो पुत्र महाबलवान जय और विजय नाम के पुत्र हुए थे वैद्य के ग्रणि और मुनि नाम के दो महान बलवान पुत्र हुए थे प्रजाओं के भक्षण करने को उद्धत वे दोनों एक दूसरे को खाने के लिए तैयार हुए और एक दूसरे को भक्षण करके नाश को प्राप्त हुए शूना के गर्भ से कली पैदा हुए उसके पुत्र का नाम मध कहा जाता है दशता की कन्या हिंसा कली की स्त्री थी जो सबसे बड़ी उसका नाम निकरती था उसके कली के सहयोग से चार मनुष्य भक्षी पुत्र को पैदा किया उन पुत्र के नाम इस प्रकार हैं नाक विघ्न सद्रम और विधम नाम थे विघ्न नाम के पुत्र के सिर नहीं था नाक नाम का पुत्र ऐसरीरी था सैद्रम नाम के पुत्र के एक हाथ था विधम नाम के पुत्र के केवल एक पैर था सदर्म की तमोगुणी पूतना नाम की स्त्री थी विधम के रेवती नाम की स्त्री थी इन दोनों के हजार पुत्र पैदा हुए नाक की स्त्री का नाम शकुनि था विघ्न की स्त्री का नाम आयुमুখী था इनके भीषण बड़े-बड़े आकृति के शेर वाले राक्षस पैदा हुए ये राक्षस दोनों संध्याओं में घूम아 करते हैं रेवती और पूतना ये सभी राक्षस ग्रह रूप में लोगों को तथा बालकों को दुख पहुंचाते थे ब्रह्म जी ने इन सबों के स्वामी स्कंद स्वामी कार्तिकेय को बनाया बृहस्पति जी की परम सुंदरी योगसिद्धा नाम की बहन थी वह आठवे वसु प्रभास की स्त्री थी ان کے سلپوں کے سوامی وشو کرما نام کے پتر پیدا ہوئے ادھر بدھی والے بہت سندر سریر والے وشو کرما دھرم کے پتر تھے دیوتاؤں کے ہجاروں سلپ کرموں کے کرنے والے واسطو ویجیان کے ویتہ تھے انہوں نے سب ہی دیوتاؤں کے ویمانوں کو بنایا تھا انہیں وشو کرما دوارا پہچالت سلپ کرما کے अपनी जीविका चलाते हैं विश्वकर्मा के विरोचन नाम की स्त्री थी जो प्रलादी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई वे विरोचन की बहन थी और त्रिशिरा की माता थी शिल्प कर्म में चतुर विश्वकर्मा के मैं नाम का पुत्र तथा शेरणु नाम की कन्या थी मै का नाम पुत्र भी शिल्ले कारीगरी में बहुत चतुर था इसी कारण मै भी विश्वकर्मा की पुत्री सूरेलू संज्ञा नाम से सूर्य की पत्नी हुई उसने अपने तपोबल से सूर्य के सबसे बड़े पुत्र मनु को पैदा किया इसके बाद उसने दो जुड़वायम और यमना नाम के पुत्र पुत्री को जन्म दिया फिर संज्ञा नाम की स्त्री ने गुरुदेश में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर लिया और अश्वमेध रूप ध दोनों छिद्रों से वात से और दस्तर नाम के दो पुत्र को पैदा किया वे दोनों मार्तिंड नाम से पुकारे जाते हैं ऋषि ने कहा हे hey, सूत जी विद्वान लोग सूर्य को मार्तिंड क्यों कहते हैं किस कारण से संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण किया और किस तरह अपने नाक के छिद्र से पुत्र को उत्पन्न किया आप हम लोगों को यह बताइए तथा विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए सूत जी बोले प्राचीन काल में सूर्य देव एक अंडे के रूप में पैदा हुए थे बहुत दिनों तक जब वह अंडा नहीं फूटा तब उसे विश्वकर्मा ने फोड़ दिया उस अंडे को फोड़ते देखकर गर्भ के डर के कारण कश्यप बहुत दुखी हुए फूट कर देखकर विश्वकर्मा से बोले यह साधारण अंडा नहीं है फिर उसे अंडस्थ जीव से बोले हे निश्पाप इस मरे हुए अंडे से तुम पुनः उत्पन्न हो निश्चय ही यह अंडस्थ प्राणी मरा नहीं है इसने पूर्वक पिता ने इतनी बातें कही पिता ने अंडे को दो भागों में बांटकर कहा कि मार्टंड हो जाओ उसी के आधार पुराणों में सूर्य को मार्तंड कहते हैं इसके बाद अब मैं आपको मृत अंडे से उत्पन्न संतानों का वर्णन करूंगा बहुत दिन पीछे सूर्य के संज्ञा नाम पत्नी से तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे संज्ञा में दोनों अश्वनि कुमार और उनसे छोटे वावर्नी नाम के पुत्र मनु पुत्र रूप में उत्पन्न हुए इसके बाद सनिचर जी पैदा हुए। ये मार्टंड कहे जाते हैं